जूरस कदर भीना इतरा के चलिए खुले आल के चलिए हुजूर कदर भी ना इतरा के चलिए कोई मन चलाकर पकड़ ले नमस्कार दोस्तों हमने एक बात कही के निन्यानवेवें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है बातें करते रहो बातें करते रहोगे तो बातें चलती रहेंगी और बातें चलती रहेंगी तो हम सबके रिश्ते बने रहेंगे और साहब ये रिश्ते बनाए रखना ही मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी कमाई है देखिए मैं तो अपनी कमाई में यही सबसे महत्वपूर्ण समझता हूं कि मैंने कितने रिश्ते बनाए और कितने संबंध बनाए रखे तो हमने एक बात कही मैं मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं कि हमारा एक ट्विटर हैंडल भी है एट द रेट हमने एक बात कही एट द रेट एच यूएमएनई के बी डबल ए टी के ए एच आई तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरी बात तो आप तक पहुंच रही है मगर आपकी बात मुझ तक पहुंचाने के लिए ये ट्विटर हैंडल आपके पास अवेलेबल है साहब आप भी अपनी बातें कहिए क्योंकि मैं आपको आज ये बता दूं कि ये निन्यानवे एपिसोड तो मैंने अपनी बातें कहते हुए कहे सौवे एपिसोड में मैं आपके सामने लाऊंगा कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने मुझसे कही है तो सौवें एपिसोड में वो आएंगी और उसके आगे मैं कोशिश करूंगा कि हमारे साथ कुछ और लोग भी बातें करें और वो बातें आपके सामने आए तो वो क्या बातें होंगी कैसे होंगी वो तो चलिए आगे देखेंगे मगर आज चूंकि हम एक दहलीज पर पहुंच रहे हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि की सीमा पर पहुंच रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ बातें सीमाओं की बाउंड्रीज की उन लक्ष्मण रेखाओं की करें जो हमारी और आपकी जिंदगी में बार बार सामने आती है हाँ आज इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हमने एक ऐसे ही गीत से की है जहां पर कि कुछ सलाह दी जा रही है कहा जा रहा है इस तरह इस कदर यानी जहां भी आपको इस तरह इस कदर ऐसे शब्द सुनाई पड़े तो वहां पर यह तो समझ जाइए कि मतलब कोई सीमा की बात तो हो ही रही है तो अब हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ सीमाएं बांधते हैं अब ये सीमाएं हम लोग बांधते हैं या कोई और तय करता है हमारे लिए उन सीमाओं को और ये सीमाएं किस चीज के लिए होती हैं मैं अपनी जिंदगी के बारे में आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं जिसमें सबसे पहली बात है जो कि एक आ, किशोर या युवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कभी कभी वो है उसके कपड़े उसका दिखावा उसका पहनावा यानी कि हाउ डज ही लुक उसका अपियरेंस सडनली इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए टीन मुझको ख्याल है कि मैं भी जब उस उम्र में था तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं अच्छा दिखता था या बुरा दिखता था मगर अपने हिसाब से मैं कुछ ऐसा दिखने की कोशिश करता था जो कि मैंने अपने लिए कुछ सीमाएं बांध रखी थी सीमाएं मतलब मैं उससे पीछे जाने को तैयार नहीं रहा यहाँ पर सीमा का मतलब ऐसा नहीं कि उससे आगे नहीं जाना चाहता था मसलन आपको एक उदाहरण देता हूं पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं उस जमाने में पतली मोहरी की पैंटे चलती थी वो शायद कोई नए नए हीरो साहब आए थे और उन्होंने पतली मोहरी की पैंटे पहननी शुरू की और नतीजा यह हुआ कि साहब पतली मोहरी की पैंटे चल निकली अब साहब कपड़े तो एक दर्जी के यहां सिलवाए जाते थे और उस दर्जी को भुगतान पिताजी किया करते थे तो वो दर्जी थोड़े उम्र थे और मौलाना थे तो हम लोग उनके यहां जाते थे और अपनी नाप देकर आते थे और जो कपड़ा पिताजी ने खरीदा होता था वो लेकर के उनको दे दिया करते थे मुझे आज भी ख्याल है कि हम और हमारे भाई हम दोनों लोग गए साहब उस दुकान पे और मुझे अच्छी तरह से याद है कि शायद वो कुछ क्रीम कलर का एक टेरी टेरीकॉट का कपड़ा था पैंट का तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि मैं थोड़ा मतलब शुरू से ही यार क्या कहे मोटा था भारी शरीर कहना तो फिर थोड़ा लफाजी हो जाएगी अच्छा खासा मोटा हुआ करता था क्योंकि कक्षा 10 से मेरा नाम मोटा ही था यानी जैसे मैं अपने एक दोस्त को जो कि थोड़ा कद में दबे हुए थे तो उनको नटवा कहा जाता था और उसी तरह से मुझको मोटा कहा जाता था तो मैं उसको कुछ बुरा नहीं मानता था उस समय तो खैर बिल्कुल ही नहीं मानता था तो जब दर्जी के पास हम लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा उसको वो बोले साहब ये कपड़ा तो कुछ कम लगता है हमने कहा साहब बड़ी खुशी की बात है कपड़ा कम लगता है तो बहुत ही अच्छी बात तो आप ऐसा कहिए कि पैंट थोड़ी चुस्त बना दीजिए वो उन्होंने हम लोग की शक्ल की तरफ देखा और हम लोग मतलब मैं और मेरा भाई हम दोनों लोग गए थे और बोले चुस्त मतलब आपकी मोहरी पतली कर दी जाए हम लोग दोनों बहुत खुश हुए हम लोगों ने कहा साहब मोहरी पतली करने से वो मतलब कपड़ा काम आ जाएगा बेकार नहीं होगा उन्होंने कहा हुजूर आप लोग चाहे जो कर ले मैं आपकी मोहरी 20 इंच से कम नहीं रख सकता हूं इंस्पेक्टर साहब ने जो कहा है वही होगा उन्होंने मना किया है कि इन लड़कों को पतली मोहरी की पैंटें नहीं पहनाना हम लोगों ने कहा साहब तब फिर पैंटें हमारी बिल्कुल ठीक बननी चाहिए इसी कपड़े और अगर नहीं बन सकती है तो बता दीजिए हम लोग इसको वापस कर दें मतलब हम लोग एक तरह से धमकी दे रहे थे उनको कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो हम ले जाएंगे उन्होंने कहा अच्छा आप लोग अपना नाप दीजिए और चलते नजर आइए यहां से खैर तो अब बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि उस वक्त हमारी सीमा थी कि भाई मोहरी जितनी पतली से पतली हो सके उतनी पतली बने और हमारे दर्जी साहब की सीमा यह थी कि 20 इंच से कम नहीं होनी चाहिए खैर साहब अब जो भी हुआ वो मुझे अब ख्याल नहीं है मुझे यह लगता है कि उन्होंने शायद 20 के बजाय 17 18 बनाई होगी मगर पतली मोहरी तो नहीं थी मगर हां पैंट ठीक बनी थी क्योंकि वह पैंट काफी साल तक पहनी गई तो ये सीमाएं साहब हरेक व्यक्ति कुछ सीमाएं अपने लिए तय करता है कुछ सीमाएं दूसरे उसके लिए तय कर देते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि उन सीमाओं के अंदर रहे वैसे मैं आपको बताऊं सच बात तो यह है कि सीमा शब्द का इस्तेमाल पहली बार जब जब हुआ तो उस वक्त ये कहा गया था हमसे किसी दोस्त ने या स्कूल के किसी झगड़े में उन्होंने कहा था कि हद से बाहर मच जाऊं देखिए हम हद का मतलब तो समझते थे मगर हद का इस्तेमाल कैसे होता है ये हमें उस समय समझ में आया मतलब उस समय हद का मतलब ये था कि भाई आप गाली गलौज तक बात कर लीजिए मगर हाथ उठाने पर तो मत आइए क्योंकि स्कूल के जो झगड़े होते थे उसमें थोड़ा गाली गलौज होता था फिर थोड़ी मारपीट होती थी तो उन्होंने कहा ये ये शायद हमारे कोई मास्टर साहब थे जिन्होंने हम लोग को ये शिक्षा दी थी उन्होंने कहा था कि आप लोग हद से बाहर मत जाइए यानी गाली गला उसको तो दे लीजिए मगर मारपीट पे कोई गुंजाइश नहीं है तो साहब हमें ये समझ में आया कि भाई एक हद है उसके अंदर रह के आप जो मर्जी कर लीजिए तो काफी दिनों तक ये हदें चलती रही फिर यही हदें हमको अपनी जिंदगी में कुछ तो फिजिकल नजर आई और कुछ मेंटल नजर आई फिजिकल हदे क्या थी कि जब फिजिकल हदे थी कि आपके घर में अगर आपके दोस्त आपसे मिलने आते हैं तो वे घर के बाहरी बरामदे में सीमित रहेंगे उसके अंदर कोई नहीं आएगा यानी घर के अंदर आने की इजाजत जब तक दी नहीं जाएगी तब तक वो आएंगे नहीं तो साहब ये एक हद थी एक सीमा थी जो तय कर दी गई यानी एक फिजिकल बाउंड्री आपके लिए डिसाइड कर दी गई मुझको आज भी ख्याल है कि हम लोगों के लिए हम लोग मतलब मैं यहां पर बार बार जब हम लोग कहता हूं तो उन हम में एक तो मैं शामिल होता हूं और एक मेरा भाई शामिल होता है तो हम लोगों के लिए एक सीमा यह थी कि भाई आप शाम को जब भी आए क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह जाते थे तो वहां क्लास भी शायद शाम सात बजे तक चलता था तो रात तो हो ही जाती थी तो हमारे पिताजी हमसे कहा करते थे कि भैया हमारे दादा यानी हमारे ताऊ जी जो कि पिताजी के एक तरह से गार्जियन थे क्योंकि मेरे बाबा यानी मेरे दादा जी मेरे पिताजी के बहुत बचपन में ही गुजर गए थे तो ताऊ जी का उन पर कंट्रोल था और ताऊ एक ही बात कहते थे कि भैया लड़के शाम को सूरज ढले तब वो घर भले यानी कि आपको सीमा ये है कि जिस समय सूरज ढलेगा आपको घर के अंदर आ जाना चाहिए मगर हम लोगों के लिए वो सीमा थोड़ी एक्सटेंड हो गई यानी कि अब हम लोग सूरज ढलने पर जरूरी नहीं था मगर हमारी सीमा ये थी कि हमें अपना समय बताकर जाना होता था आप चाहे जहां जाइए मगर आप समय बताकर जाइए एक बात दूसरी बात ये कि आपको कहां जाना है यानी आप कहां जा रहे हैं यह भी आपको बताना पड़ेगा देखिए साहब मैं आज की तारीख में तो ये बता सकता हूं कि पिताजी जिस विभाग में काम करते थे उस विभाग में वायोलेंस बहुत था वायलेंस इन द सेंस कि वो एक सेमी पुलिस डिपार्टमेंट था बट जो पावर्स थी वो पुलिस से कम थी तो वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत अधिक होती थी तो अब ये लोग पिताजी वगैरह जो थे ये लोग तो अपने टैक्स से काम कर लेते थे मगर वो जो समय था यानी जिस समय हम लोग किशोरावस्था में या युवावस्था में थे या पढ़ रहे थे कॉलेज में थे उस जमाने तक काफी इस तरह के मूवमेंट्स शुरू हो चुके थे जहां पर की अनैतिकता और हिंसा दैनंदिन व्यवहार में काम मतलब लागू होने लगी थी कि किसी के बच्चे को अगवा कर लेना सड़क पे गोली मार देना और मैं आपसे बात कर रहा हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश की जहां पर वायलेंस थोड़ा लॉ ऑफ द लैंड था ऑलमोस्ट तो शायद इस डर से भी पिताजी वगैरह हम लोगों पर ज्यादा अच्छा नियंत्रण और समय वगैरह का ध्यान रखते थे मगर कारण जो भी हो मैं अब तो इस वक्त तो मैं उसका सिर्फ जस्टिफिकेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कोई अनजस्टिफाइड नहीं थे अपने अपनी बातों में या अपने आदेशों में मगर हमारे ऊपर ये सीमाएं थी उसके बाद कुछ सीमाएं हमारे मन के अंदर थी मसलन समाज की सामाजिकता के नाते कुछ ऐसी चीजें थी जो कि आप कर सकते हैं या जो आप नहीं कर सकते हैं जिनके लिए कि कभी स्पष्ट रूप से न तो मना किया गया होता था और न कहा गया होता था आप केवल उनको देखते थे और देखकर के कभी करते थे और कभी तय करते थे कि यह नहीं करना है मैंने शायद आपसे बताया होगा कि मैं तो बहुत ही एक रूढ़िवादी शहर यानी कि देखिए बनारस वाले लोग बुरा मत मानिएगा मगर बनारस वैसे तो सच पूछिए तो पिछड़ा और रूढ़िवादी टाइप का ही शहर है हम लोग कहने के लिए कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं और पतली मोहरी की पतलूने पहनना न शुरू कर दें मगर तब भी बनारस हमारे यहां पर एक बनारस में कुछ अपनी बनारसी परम्पराएं कुछ बनारसी जीवन शैलियां वो सब थी तो उसमें से आपको अब एक मनोरंजक बात बताता हूं बनारस में यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन तो थी हम लोग इंटरमीडिएट तक तो बॉयज स्कूल में पढ़ते थे और इंटरमीडिएट के बाद बीएससी और एमएससी और एमबीए और ये सब एमए वगैरह में जब गए पढ़ने के लिए तो को एजुकेशन थी मगर क्लास में लड़कियों की संख्या बहुत सीमित होती थी देखिए आज महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं मगर उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं आपको आज भी बता सकता हूं हमारी बीएससी के पीएमसी का जो हमारा सेक्शन था उसमें शायद दो लड़कियां थी जब मैं एमएससी करने गया तो एमएससी फिजिक्स में पांच लड़कियां थी हा मुझे पांचों के नाम भी याद है और उसके बाद एमबीए करने गया तो वहां पर तो एक भी लड़की नहीं थी हां एमए में हम लोग एमए में एमए करने के लिए गया तो वहां एमए पॉलिटिकल साइंस में चार लड़कियां थी और तीन लड़के थे शायद उल्टा था तीन लड़कियां थी और चार लड़के थे अब साहब एक अपने मानसिक सीमा यह थी कि आप लड़कियों को नमस्कार तो कर सकते हैं हेलो बोल सकते हैं मगर हेलो और नमस्कार बाद में बोलेंगे पहले वो आपको बोलेंगे और किसी भी हाल में फिजिकल आ, आ, मतलब फिजिकल होना यानी कि हाथ मिलाना यहां पर अब देखिए आप ज्यादा मतलब ज्यादा मत समझिए फिजिकल होने का मतलब सिर्फ हाथ मिलाने से था हाथ मिलाना ये तो एक अकल्पनीय बात थी तो अब ये एक सीमा तय हो गई साहब हम बनारस के आदमी हम बनारस में रहे उसके बाद बनारस से नौकरी करने के लिए निकले तो जहां पहुंचे वहां पर भारतीय स्टेट बैंक में तो मतलब महिलाएं और पुरुष मैं ये तो नहीं कहता कि बराबर बराबर हैं मगर ठीक है काफी लड़कियां थी शायद हमारे बैच में जो मतलब जहां ऐसे ट्रेनिंग में वगैरह में जहां मुलाकात हुई वहां पर काफी लड़कियां थी तो वहां पर पहली बार जब देखा मैंने तो वहां पर लड़कियां आपसे हाथ मिलाने को भी तैयार थी और पहले आप ही हलो कर देते थे तो यहां पर कुछ सीमाएं आपकी चकराने से लगी कि भैया ये सीमा कहा शुरू हो रही है कहां समाप्त हो रही है अब यह भी एक समस्या थी और मैं इसके बाद इसमें आपको एक बात और भी बता दूं हमने जब मैं बैंक में कई साल नौकरी करने के बाद केंद्रीय कार्यालय में पोस्टिंग हुई और शायद मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं जब वहां पहुंचा तो वहां पहुंचने पर पहली बार मैंने देखा कि कार्यालय में लगभग आधी से अधिक महिलाएं हैं तो जब नमस्कार करने की बात हुई तो मैंने नमस्कार हाथ जोड़कर किया और साहब मुझसे उन्होंने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए मैं अपनी सीमाबद्धता को बताने की कोशिश यह कर रहा हूं कि मैं हाथ मिलाते वक्त मैं थोड़ा थरथरा गया घबरा गया कि भाई ये मैं कैसे कर रहा हूं साहब ये सीमाएं बहुत शिथिल सीमाएं थी बहुत लिक्विड बाउंड्रीज थी जो कि किसी जगह पर थी और किसी जगह पर नहीं थी कहीं पर आपको उन बाउंड्रीज को फॉलो करना था कहीं पर आपको उन बाउंड्रीज को नहीं फॉलो करना था आपको एक और घटना बताता हूं मैं आ, स्कूल के अध्यापक सम्मानीय होते हैं यह तो एक स्टैब्लिश फैक्ट है और जब आप अपने बच्चों के स्कूल के अध्यापकों से मिलते हैं तो आप उनके साथ बहुत ही आदर और सम्मान के साथ पेश आते हैं ये मैं आपको अपने जिस समय मेरे बच्चे स्कूल जाते थे उस समय की बात बता रहा हूं आज मुझे पता नहीं कि आज कैसा व्यवहार किया जाता है अध्यापकों और अध्यापिकाओं के साथ तो मैं तो साहब ऐसा ही व्यवहार करता था मैं बैंक के सौजन्य से तबादला होकर के विदेश में पोस्ट हुआ और वहां पर जब मैं अपनी बेटी को लेकर के स्कूल गया तो अफसोस की बात ये थी कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी ढीली है और मैं अंग्रेजी मतलब अब तो मेरी बेटियां भी मुझसे कहती हैं कि तुम्हारा प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण जो है वो सही नहीं है क्योंकि अब देखिए ये क्योंकि मेरी तरफ से है क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये उच्चारण कौन सा वाला बोलूं पेपर बोलूं कि पाइपर बोलू यानी उसमें से एक उच्चारण जो है वो अमेरिकन है और एक उच्चारण शायद ब्रिटिश है तो मगर कुछ समझदार लोग तो इसको अच्छी तरह समझते हैं इस अंतर को तो मैं खैर बात आपको बता रहा था कि मैं उस स्कूल में गया जहां बेटी को एडमिशन दिलाना था जब मैं उस स्कूल में गया तो घटना यू हुई कि बेटी को टेस्ट के लिए प्रिंसिपल महोदय अपने साथ ले गई हम, हम मतलब मैं और मेरी पत्नी हम लोग वहां बाहर एक बेंच थी स्कूल में उस पर बैठ गए थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि एक टीचर महोदय यानी जिनको कि उस टेस्ट का काम अलॉट किया गया था उधर से चलते हुए आए और वो कहीं और जा रहे थे मगर वो हम लोग के सामने से होकर गुजरे तो जब वो टीचर हमारे सामने से होकर आने लगे तो हम लोग हम दोनों लोग उठकर खड़े हो गए और अब देखिए बेटी के एडमिशन का सवाल था और वो एग्जाम ले रहे थे तो हमने उनको झुककर नमस्ते किया और टीचर जो थे वो एक मिनट को सकपखा गए वो हलो हलो करने लगे और फिर चले गए एक बात हो गई खैर बेटी का एडमिशन हो गया उसके बाद पहली पेरेंट टीचर मीटिंग हुई हम लोग बाकायदा बेटी के स्कूल गए मिलने के लिए जब वहां पहुंचे तो उन्होंने हम लोगों से बताया कि साहब आप अपनी लड़की पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं यानी कि आपकी यहां पर जिक्र लिमिट्स का हो रहा था यानी कि अब हम लोगों ने उस बच्ची के लिए जो सीमाएं निर्धारित की थी उसके हिसाब से उसको टीवी देखना बहुत सीमित स्तर का था देखिए हम विदेश में थे हम नहीं चाहते थे कि हमारी एक बेटी जो किशोरावस्था में आ गई है उसको उस तरह का टीवी देखने को मिले क्योंकि हमारे हिसाब से वो थोड़ा मतलब थोड़ा उचित नहीं था उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को टीवी नहीं देखने देते हम लोगों ने कहा साहब ऐसा नहीं है उसको पढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करते अब देखिए यह सब बातें वो अपनी अंग्रेजी में कह रहे थे हम अपनी अंग्रेजी में कह रहे थे मगर जब हम अपनी बात कुछ अपनी अंग्रेजी में ज्यादा अच्छी तरह समझा नहीं पाए तो हमने छोड़ दिया हम उनकी बात सुनते रहे खैर उन्होंने जो कुछ भी कहा सुना उसके बाद हम चले आए घर दो तीन दिन के बाद हमारी बेटी ने हमसे बताया कि साहब वो टीचर महोदय हमसे पूछ रहे थे कि आपके माता पिता हम लोगों से इतना डरे हुए क्यों थे लोगों ने यार हम घर पे तो थोड़ा चौड़े होकर बोले हमने कहा कि भाई डरे हुए क्या थे हम तो उसकी इज्जत कर रहे थे बोले नहीं वो ये कह रहे थे कि साहब आपने अपनी बात भी पूरी नहीं की और जब वो आपके सामने से निकले तो आप लोग उठ के खड़े हो गए हम लोगों ने कहा भाई मास्टर अगर सामने से निकलेगा तो उठ के खड़ा ही हो जाना है ना तो अब यहां पर फिर बात आ गई सीमाओं की हमारी सीमाएं कुछ थी उनकी सीमाएं कुछ थी तो अब ये सवाल यहां पर एक ये है कि कौन सी सीमा सही है कौन सी सीमा गलत है कौन सी सीमा कम है कौन सी सीमा अधिक है समझ नहीं आता है कभी कभी हम लोग अपने लिए कुछ ऐसी सीमाएं तय कर लेते हैं कि उनको पार करना हमारे लिए खुद के लिए मुश्किल हो जाता है जैसे पिताजी के सामने आप अपनी पत्नी से बात नहीं करेंगे ये एक एक एस्टेब्लिश्ड नॉर्म हुआ करता था हमसे पिछली पीढ़ी का हमारी पीढ़ी में ऐसी कोई बात थी नहीं तो इस बात के लिए कभी कभी मैं देखता था कि पिछली पीढ़ी के कुछ लोग नाक भो सिकोड़ा करते थे मगर हमारी पीढ़ी और उसके बाद वाली पीढ़ियां अब यहां पर हमारा व्यवहार किस प्रकार का है और हम किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं यह सब हमारी मानसिक सीमाओं पर निर्भर करता है फिर एक बात यह भी है कि हम ये सीमाएं जब तय करते हैं तो अपने लिए कुछ सीमा बनाते हैं और दूसरे के लिए कुछ सीमा बनाते हैं यानी कि कभी जो चीज हमारे लिए हद के अंदर होती है अगर दूसरा करे तो वह बेहद हो जाती है साहब यह भी एक बात है जिस पर विचार करना होगा मैं आपको सच बताऊं कि मुझे यह हदबंदी एक अजीबोगरीब घटना लगती है और मैं हमेशा अपने मन में इस हदबंदी के बारे में पशुपेश में रहता हूं मैं सोच नहीं पाता हूं कि कब यह हद बेहद हो जाएगी और कब यह हद कमहद हो जाएगी मुझे पता नहीं बेहद का उल्टा कमहद होता है या नहीं मगर मैं आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं तो अब सवाल यह उठता है कि क्या कभी कभी बेहद हो जाने में कोई बुराई है पता नहीं। इस पर विचार किया जा सकता है चलिए आज की बात यही खत्म करते हैं मगर एक बात केवल मैं आपसे कहूंगा कि आप भी सोचिए कि आपने अपने मन में जो सीमाएं बना रखी हैं चाहे वो व्यवहार के लिए हो चाहे वो कपड़ों के लिए हो चाहे वो किसी से बात करने के लिए हो चाहे किसी से रिलेशनशिप बनाने के लिए हो वो सारी सीमाएं किस समय लक्ष्मण रेखा बन जाती है यानी कि उनको पार करते ही जल जाने का खतरा होता है और किस समय वो सीमाएं एक लिक्विड सीमाएं होती हैं यानी कि कभी उनके पार जाया भी जा सकता है और कभी नहीं भी जाया जा सकता है तो सीमा को लक्ष्मण रेखा बनने देना है या नहीं बनने देना है ये किस पर निर्भर करता है मेरे हिसाब से यह मुझ पर निर्भर करता है मगर कुछ लोग कह सकते हैं कि यह समाज पर निर्भर करता है तो अब फिर अब यह डिबेट शुरू हो जाएगी कि मैं बड़ा हूं या समाज बड़ा है नहीं नहीं देखिए यहां बड़े छोटे का सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है कि किसकी बात ऊपर रहेगी मैं अपने मन में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि यदि बात तार्किक है तो मेरी बात ऊपर रहेगी इसके साथ ही आज का अपना पॉडकास्ट समाप्त करता हूं आपने अभी तक मेरी बात सुनी मैं उसके लिए आपका आभारी हूं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर आपसे कहूंगा बातें करते रहिए बातें करते रहने से ही बातें चलती रहेगी मेरा ट्विटर हैंडल एट द रेट हमने एक बात कही एच यूएमएनई के बी डबल ए टी के ए एचआई आपकी बातें वहां पर आ सकती हैं और चलिए एक बार जोर से इंतजार की घड़ियां खत्म हो चली हैं ऐसा बोल दें क्योंकि अगला एपिसोड सौवा एपिसोड आने वाला है आपके सामने तो फिर मिलेंगे और मैं तो यह कहूंगा साहब सेंचुरी पूरी होने वाली है हुजूरिस कदर भी इतरा के चलिए खुलेहरा के चलिए हुजूर कदर भी इतरा के चलिए कोई मन पकड़ लेगा चल ले जरा सोचिए आप क्या कीजिए